श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद बयासी 15 जून अठारह भवनाथ महिमा आदि भक्तों के साथ हरि कथा प्रसंग श्री रामकृष्ण हाल वाले कमरे में आए उनके बैठने के आसन के पास एक तकिया लगा दिया गया श्री रामकृष्ण ने बैठते समय ओम तत्सत इस मंत्र का उच्चारण करके तकिए को स्पर्श किया वैसे ही लोग इस बगीचे में आया जाया करते हैं और ये सब तकिए वे अपने काम में हैं इसीलिए शायद श्री राम कृष्ण ने उस मंत्र का उच्चारण कर तकियों को शुद्ध कर लिया भवनाथ मास्टर आदि उनके पास बैठे हैं समय बहुत हो गया है परंतु भोजन आदि का बंदोबस्त अभी तक नहीं हुआ श्री राम कृष्ण बालक स्वभाव हैं कहा क्यों जी अभी तक कुछ देता क्यों नहीं नरेंद्र कहाँ हैं एक भक्त श्री राम कृष्ण के प्रति साहास महाराज अध्यक्ष राम बाबू हैं वे ही सब देखभाल करते हैं सब हंसते हैं श्री कृष्ण हंसते हुए राम अध्यक्ष है तब तो हो चुका है एक भक्त जी राम बाबू जहाँ अध्यक्ष होते हैं वहाँ प्रायः यही हाल हुआ करता है सब हंसते हैं श्री राम कृष्ण भक्तों से सुरेंद्र कहाँ हैं आह सुरेंद्र का स्वभाव बहुत ही अच्छा हो गया है बड़ा स्पष्ट वक्ता है बोलते समय किसी से दबता नहीं और देखो मुक्त हस्त भी है कोई उसके पास सहायता के लिए जाता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाता मास्टर से तुम भगवान दास के पास गए थे उनके बारे में क्या राय है मास्टर जी मैं कालना गया था भगवान दास बहुत वृद्ध हो गए हैं रात में भेंट हुई थी जाजम पर लेटे हुए थे एक आदमी प्रसाद ले आया और खिलाने लगा जोर से बोलने पर सुनते हैं आपका नाम सुनकर कहने लगे तुम लोगों को अब क्या चिंता है उस घर में नाम ब्रह्म की पूजा होती है भवनाथ मास्टर से आप बहुत दिनों से दक्षिणेश्वर नहीं गए वे दक्षिणेश्वर में मुझसे आपके संबंध में पूछताछ किया करते थे और कहा था मास्टर को अरुचि हो गई क्या यह कहकर भवनाथ हंसने लगे श्री कृष्ण दोनों की बातचीत सुन रहे थे फिर मास्टर की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देख कर बोले क्यों जी बहुत दिन तक तुम वहाँ गए क्यों नहीं मास्टर इसका कुछ जवाब न दे सके इसी समय महिमाचरण आ पहुंचे महिमाचरण काशीपुर में रहते हैं श्री कृष्ण पर उनकी बड़ी भक्ति है और सर्वदा ये दक्षिणेश्वर आया जाया करते हैं ब्राह्मण के लड़के हैं कुछ पैतृक संपत्ति भी है स्वाधीन रहते हैं किसी की नौकरी नहीं करते सारे समय शास्त्राध्ययन और ईश्वर चिंतन किया करते हैं कुछ पांडित्य भी है अंग्रेजी और संस्कृत के बहुत से ग्रंथों का अध्ययन किया है श्री रामकृष्ण, कृष्ण शाह्य महिमाचरण से यह क्या यहाँ तो जहाज़ आ गया सब हंसते हैं इन सब स्थानों में तो डोंगे ही आ सकते हैं यह तो एकदम जहाज आ गया सब हंसे परंतु एक बात है यह अषाढ़ का महीना है सब हंसते हैं महिमाचरण के साथ कितनी ही तरह की बातें हो रही हैं श्री रामकृष्ण महिमा के प्रति अच्छा बताओ लोगों को खिलाना एक तरह से उन्हीं की सेवा नहीं है सब जीवों के भीतर वे अग्नि के रूप से विराजमान हैं खिलाना अर्थात उनमें आहुति देना परंतु इसलिए बुरे आदमी को न खिलाना चाहिए ऐसे आदमी जिन्होंने व्यविचार आदि महापातक किया हो घोर विषयाशक्त आदमी जहां बैठकर भोजन करते हैं वहां सात हाथ तक की मिट्टी अपवित्र हो जाती है हृदय ने शिवल में एक बार कुछ आदमियों को भोजन कराया था उनमें अधिकांश मनुष्य बुरे थे मैंने कहा देख हृदय दे, उन्हें अगर तू खिलाएगा तो मैं तेरे घर एक क्षण भी न ठहरूंगा। महिमा से अच्छा मैंने सुना है पहले लोगों को तुम बहुत खिलाते पिलाते थे अब शायद खर्च बढ़ गया है सब हँसते हैं